श्रीमदभागवत महापुराण कथा और भागवत भक्ति का महात्म संघ्रष्टोप्रा रोमहर्षण प्रतिपूज प्रभक्तुम उपचक्रम श्री व्यास जी कहते हैं सोनुकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र सर्वा को बड़ा ही आनंद हुआ उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया यम सुच ये दैपायनो विद काया तरविदो तम सर्वभूतहृदय बुढ़िमास्मी सूर्य ने कहा जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ था सुत्रांग, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था उन्हें अकेले ही सन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे बेटा बेटा उस समय तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं युवा अखिल मर अध्याम दीप मतीतीसा तथोधम संसारिणाम करुण या पुराण गुह्यम तम व्यास सुनमपम गुर यह श्रीमदभागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ नारायणम नमस्कृत्यारोम देवीं सरस्वती मुदीर मुनि साधु पृष्ठो हम भगवद्भिर्लोक मंगलम कृष्ण मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को सरस्वती देवी को और श्री व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए ऋषियों आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति शुद्धि हो जाती है सबसा परो धर्मो यथो भक्ति रथो क्षेत्र प्रतिहता जयात्मा सं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयध्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यद है मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है धर्म स्वुषि पुंसा विस्वक्से कथा सुचय नोत्तिरतिम श्रम एवं कवल धर्म से नाथस्थम धर्म कांतः ज कामो लाभा यही स्मृत धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है धर्म का फल है मोक्ष उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है अर्थ केवल धर्म के लिए है भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है काम सेने प्रीतिर्लाभो जीवे तीव से तत्विज्ञाथ येह कर्म भी वदंती तत्विधस्तम अद्वयम ब्रह्मेति पर भगवानि दर्म का फल है मोक्ष उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है बहुत कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका फल नहीं है तत्ववेदता लोग ज्ञाता और ज्ञे के भेद से रहित अखंड अद्वितीय आनंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं उसी को कोई ब्रह्म कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं ज्ञान वैराग्युक्त पश्यत्म भक्त श्रुतगृहीत अत श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभाग सूषित धर्मस्य से संसिधिषण श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं सौनकार दृश्यों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो तस्मा दिक्न मनसाम भगवान सात्वता स्रोतभ्य कृतिभ्य पुंज पूज्य चुनहायुक्त कर्म ग्रंथे निबंधन छिंद को विदास्त कौ नुआतार इसलिए एकाग्रमन से भक्त स्थल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए कर्मों की गांठ बड़ी कठिन है विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे वास्व कथा रुचि श्यान महत्व या विप्रा पुण्य तीर्थेवनाथ सोनका ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत्वा तदनंतर श्रवण की इच्छा फिर श्रद्धा तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है शुण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदय स्थोश भद्राणी विधोति सुहे सता नष्ट्राशद्रेश निभागवत भगवत उत्तम श्लोक एम भक्ति भगवती भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे संतों के नृत्य सुहिद हैं जब श्रीमदभागवत अथवा भगवत भक्ति के निरंतर सेवन से अशुभ अशुभवासाएं नष्ट हो जाती हैं तब पवित्र की भगवान श्रीकृष्ण के प्रति स्थाई प्रेम की प्राप्ति होती है तदारजस्तमो भालो भादयचेतरना शिता तत्व प्रसिद्तीसन्न प्रसन्न मनसो भगवद भगवत तत्व तत्विज्ञान मुक्त संगते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व में स्थित एवं निर्मल हो जाता है इस प्रकार भगवान की प्रेममय भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं हृदय आनंद से भर जाता है तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है कव्यो नि भक्ति परमया मुद्दा वासुदेवी भगवती कुत्मा आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है सारे संदेह मिट जाते हैं और कन बंधन हो जाते हैं इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं जिससे आत्मसात प्रसाद की प्राप्ति होती है सत्वम रजस्तम सतमस्तम प्रकृत गुणास्थ त्रो नृनाशु प्रकृति के तीन गुण हैं सत्वरज और तम इनकी श्वीक, इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रणय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है पार्थिवा दारुणो भूम तस्मा स्त्रियम तमस स्तू तस्म भेजरे मुनियो ग्राह थे भेजरे मुनियो थाजम सत्व थे मा कल थे जे नुता जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं मुमुक्त घोर रूपान हित्वा भूत नारायण कला शांता भजंती शन सूह रजस्तम भजन्ति वहि भजंती वही पितृभूता प्रजे साजे स्व जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते न किसी में दोष ही देखते हैं फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है परा वासुदेव पराभेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपह वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है ज्ञान से ब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं स सर्जाग्रे भगवान आत्मा सद सद्रूपयाचा सौ गुणमयया गुण विभू यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपने गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी तयाल स्वे सो गुणेश अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञान बृजिंबित यहाँ तो स्वेक स्वयंसो ना विस्वात्मा भूत था पुमा ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास है इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त शरीखे मालूम पड़ते हैं वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान आनंद घन है अग्नि तो वस्तुतः एक ही है परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही है परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं असौ गुणमये भावे भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म चो भंगते भूते स्विर्मितु निष्टो वैलोक भूतुणान भावयोकन लीलावरा अनु भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्र इंद्रिय तथा अंतकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं इत श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहश्याम सहितायाम प्रथम स्क नवश्योपाख्याध्याय